आप ये हो गया कि तीन प्रमाण माने उन्होंने उन तीन प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण माना और सामान्यतया समझने के लिए हम लोग अय घटा यह ज्ञान प्रमाण घटम हम जाना यह ज्ञान प्रमाण उसी में पर्वतो बन्हींमान कारक जो ज्ञान होगा वह क्या हो गया अनुमान हुआ और पर्वते बन्हींम अनमिनोमी ये क्या हो गई प्रमा हो गई क्योंकि ज्ञान ही लेना उसी प्रकार पदक ज्ञान इत्यादि ये क्या हो गए प्रमाण हो गया और हम साप दया इत्यादि जो अनव्यवसाय स्थानापन्न होगा उसको प्रमा कह देंगे इन्होंने कहा अब हुआ कि जो तीन प्रमाण है सामान्य प्रमा का भी लक्षण उन्होंने बता दिया प्रमीये अने प्रमाणम के द्वारा जो प्रमा का साधन है उसे बताया प्रमा क्या चीज है तो उन्होंने कहा था जो संशय विपर्य और असन्दिग्ध अपिपरीत मने वही असन्दिग्ध अभिपरीत अनधिगत विषय जो चित्र विशेष युग का फलम प्रमा ये कहा था प्रमा उसका कर्ण क्या है तो उन्होंने काविपत्ति के द्वारा निकाला गया कर्ण को फिर तत्त प्रमा विशेषों का निरूपण किया कि प्रत्यक्ष प्रमा क्या है अनमिति प्रमा क्या है उपमिति प्रमा के बारे में बताया प्रमाण के बारे में अब इन संपूर्ण तीन प्रमा। उन्हें का सर्व प्रमाण सिद्धत्वाक त्रिबुधम प्रमाणमिष्टम सर्व प्रमाण सिद्धत्वाक तीन प्रमाण से ही संपूर्ण प्रमाणों की बातें तीन प्रमाण से जब सिद्ध हैं तो अन्य प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता नहीं।, नहीं है इसलिए सर्वप्रथम वो कहने जा एवं प्रमाण सामान्य लक्षणेश प्रमाण सामान लक्षण फिर एक एक प्रमाणों के जो अलग अलग वित्पत्ति की वो सब क्या हो गए प्रमाण विशेष लक्षण सत्सु सामान्य प्रमाण लक्षण भी है विशेष भी है प्रमाणांतराणी अन्य अन्य इति प्रमाणांतराणी कौन उपमान है अर्थापत्ति है अनुपलब्धि है प्रतिभा है, है संभावना है ये सब क्या है हमारा प्रमाण के अंतर्गत है तो सर्वप्रथा कहने जा रहे हैं, इति है उपमानी उप्पा, उप्पा, मन से सात जो सब सा उनके प्रतिवादी हो गए प्रतिवाद भी अभ्युपेयन स्वीक्रिय जो प्रतिवादियों के द्वारा स्वीकार किए गए तानी सर्वाणी प्रमाणातराणी उपमानदी उक्त लक्षण सेवा मान प्रमाण सामान्य अथवा प्रमाण विशेष में ही प्रमाण प्रमाणेषु अंतर भवन्ति मान उक्त सर्वाणी उक्तु लक्षणेश अंतर भवन्ति क्या होगा गया जितने प्रमाणांतर हैं उनका अंतर भाव होता है तो सर्वप्रथम किस पर शब्द हम लोग प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द कहते हैं तो उपमान से एक अंतर्भाव कैसे होगा उस उपमान का किसी अंश को व उपमान के प्रत्यक्ष में अंतर्भाव कर रहे हैं और किसी अंश का वो अनुमान वह कहेंगे तो जैसे वहां लिखा संज्ञा संगी सम्बन्ध ज्ञानम उपमानम उपम संज्ञा संगी संबंधित ज्ञान उपमत्ति तत्कर्णम उपमानम मन साद्य ज्ञानम उपमानम अतः संज्ञा माने वाचक संगी माने अर्थ जो शब्द और अर्थ के संबंध का ग्राहिका जो है ग्राहक जो है मान उसका नाम हो गया उपमानस ने कहा अनेन सदृशा मदिया गऊ किसी व्यक्ति से सुना गवय कैसा होता है और सुनने के बाद एक नगर वाला व्यक्ति जंगल में गया गो के समान पिंड को देखा मैंने गवयम पश्चिम स्मृति अनेन सदृशा मदिया गऊ गिंड को देखा उस गवाय पिंड को देख कर घर गह, वाली गाय को स्मरण हो गया कि अनेन अने गाय के समान यह अनेन सदृशी ये जो गवय घूम रहा इसी के समान हमारे घर में गाय है तो अनेन सदृशी जो प्रयोग किया अनेन सदृशी मदिया गऊ यही क्या है फल है प्रमाण है लोग कह कहते हैं कि उपमान पाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिस गवाय पिंड से उसका चक्षु संबंध है तो सामने वाले गवय से है गो से तो है नहीं है अज्ञान हो रहा है अन सदृशा मदिया गऊ माने यू जो सादृश दो में रहता है एक प्रति व्यक्ति परसाई सादृश्य है तो गवय वाला जो सादृश्य भिन्न है गो में रहने वाला सदृश भिन्न है इसीलिए कह रहे हैं इस गो के साथ चक्षु का सन्निकर्ष है, गो के साथ सन्निकर्ष नहीं है और ज्ञान का होता अनेन सदसी मदिया गऊ हो जो मेरी गाय है उसका यहाँ ज्ञान करना है जिस जो अपनी गाय के साथ चक्षु का सन्निकर्ष नहीं है इसलिए प्रत्यक्ष हो नहीं सकता उन लोग कहते हैं लिंगादि ज्ञान हो, न होने के कारण अनुमान भी नहीं हो सकता इसलिए उपमान एक प्रमाण अंतर है ऐसा नैयायिकों का वेदांतियों का कहना है मांसुकों का इस पर ये कह रहे हैं कि नहीं अनुमान प्रमाण मान यह उपमान प्रमाण अंतर नहीं है अभी तो जो तीन प्रमाण में जो प्रमाण है किसी अंश का हम अंतर्भाव कर देंगे प्रत्यक्ष में अब किसी अंश का हम अंतर्भाव कर देंगे किसमें मतलब अनुमान में ये कहते हैं सादृश दोनों का एक है जिसे संयोग दो में रहता है एक में कभी संयोग नहीं रह सकता अब घटक एक एक में रहता है इसीलिए एक एक में रहता है इसलिए क्या कहते नित्यत्व तो वो अनेक वृत्ति है यदि अनेक एक एक में रहते इसलिए क्या कहता है वो अनेक में रहता घट अनेक है तो जैसे वो कहते हैं घटत्व तो जाति प्रत्येक व्यक्ति में रहती है तो ये लोग कहते हैं सादृश उस प्रकार का नहीं है से क्या है कह रहे हैं कि एक ही अलग अलग रहता ये भी मत है किसकी तरह नहीं है जैसे संयोग दुष्ट है उस संयोग के तरह व उभय वृत्ति सादृश नहीं व एक एक वृत्ति सादृश्य है क्या है एक वृत्ति सादृश्य है तो इनका कहने का है कि एक सादृश्य के ज्ञान से दूसरे का सदृश ज्ञा एक ही है इसीलिए वो कहना चाह रहा है कि गवय के सादृश्य का प्रत्यक्ष हुआ तो गो के सादृश्य का प्रत्यक्ष हो जाएगा ये क्या बता इसके किसके अंतर्गत मानेंगे प्रत्यक्ष के अंतर्गत मानेंगे ये कहने वाले हैं दूसरा एक प्रमाण है अर्थापत्ति प्रमाण उस अर्थापत्ति प्रमाण को वेदांती लोग मानते है नैय भी नहीं मानते ये भी लोग नहीं मानते तो इन्होंने अनुमान के तीन भेद कहे पहला क्या का शेषवत पूर्ववत सामान्य तो दृष्ट फिर होने का पूर्वत के दो भेद बीतम अभीतन चा बीतम से लिया अन्वय अन्वयी लिया और अभीतम से लिया वितरेक और वेदांत और मीमांसा में ये कहना चाह रहे हैं कि अनुमान के तीन भेद नहीं है उनके अनुमान का केवल क्या है अन्वय व्याप्ति का अनुमान होता है व्यतिक व्याप्ति को होता नहीं है क्यों व्यतिरेक व्याप्ति को उन्होंने नहीं माना इसलिए उनको मानना पड़ा एक अर्थापत्ति नाम का स्वतंत्र प्रमाण जो लोग अनुमान के तीन भेद मानते हैं उनको अतिरिक्त अर्थापत्ति प्रमाण की मानने की आवश्यकता नहीं है उसका अंतर्भाव की अनुमान में कर लेते हैं क्या कर लेते हैं ये कहते हैं कि हमको जिसकी सिद्धि करनी है उनके अन्वयों की ज्ञान हमको आवश्यकता भाव ज्ञान करा क्या प्रयोजन है अन्वय व्याप्ति का वितरे के व्याप्ति से अभाव का ज्ञान पृथ्वी स्वेतरे भ्यो भिद्य ते मन पृथ्वी में पृथ्वी इतर भेद का ज्ञान कराना है वो कहते हैं अब तो गंध अन्यथा अनुपत्या किम कल्पते पृथ्वी की कल्पना करेंगे तो अर्थापत्ति प्रमाण से उसका साधन करते हैं। ये लोग किसमें करेंगे वो लोग अर्थाप वितरे की अनुमान जो लोग वितरे की अनुमान नहीं मानते उनको अर्थापत्ति नाम का प्रमाण माना ऐसे सबका कुछ न कुछ मानने की युक्तिया अपने अपने सिद्धांत में सर्वप्रथम उपमान प्रमाण का यह निराकरण करने के लिए प्रवृत्त है किस प्रमाण को उपमान नाम का जो स्वतंत्र प्रमाण है वो हो नहीं सकता उसी पर विचार करने जा रहे हैं तथा ही प्रथम कौन है तथा ही तथा ही जो प्रतिज्ञातर्त होता है उसको निदर्शन माने दृष्टांत के द्वारा समझाया जाता है सामान्य तथा ही शब्द का जहाँ भी संस्कृत जगत में प्रयोग होता तथा ही मतलब तत्प्रकार जानी ही क्या अर्थ होता है ही जो निपात है उस निपात यहाँ ही का अर्थ है जानी ही और तत् तथा का अर्थ होता तेन प्रकार तथा और जानी है का तथा कर्म द्वितीय करके हम लोग तत्प्रकार जानी ही मतलब उस ढंग को जानो किसी ने कहा काशी है एक वाक्य प्रयोग किया काशी क्या स्वरूप है तो जब बताने लगेगा तो ये हुआ उसके प्रकार की बताने का ढंग तो उसी ने कहा कि उपमानम न प्रमाणम एक प्रतिज्ञा वाक्य कैसे नहीं है तो अब जो जनाने की पद्धति है उसको कहने का संस्कृत में ढंग तथा ही शब्द से प्रयोग किया जाता है क्या कहा जाता है जिसको क्या कहते हैं उसको तत्प्रकार यानी किसी जगह पर भी केवल सांख्य में नहीं कहीं पर ये तथा शब्द का संस्कृत में लिखा है उसका अर्थ हो जाता है तथ जानी ही जो बात हम कह रहे हैं वो कैसे सिद्ध होती है उस सिद्धि के ढंग को कहने के लिए क्या प्रयोग करते है तथा ही शब्द का प्रयोग किया जाता है वही के ना नही इसलिए तथा ही मैंने हमने तीन प्रमाण से जितने प्रमाण है वह तीन में ही अंतर्भूत हैं आप कह दिया कैसे हैं अब उस पद्धति को दिखा रहे हैं वह जो पद्धति के जब दिखाते हैं तो किस शब्द का प्रयोग करते हैं वो जिसका अर्थ होता है तत्प्रकार जानी मैंने तत्प्रकार पश्य ऐसा भी कुछ लोग उसका अर्थ करते हैं तो वही कहने तथा ही यश वही कहने जा रहे हैं कथम अंतर्भाव यथा अंतर्भाव तथा प्रदर्शयामी टीका लिख दिया जैसे उनका अंतर्भाव होगा उस क्रम को मैं दिखा रहा हूँ सर्वप्रथम वो कहने जा रहे हैं इति उपमान तावत यथा उपमान का क्या उदाहरण है तो कहा यथा गौस तथा गवया इति वाक्यम भाई जैसी ग, क्या हमारा है गौ है वैसे गवय है तो ये क्या वो वाक्य यथा गौ हो तथा गवय ऐसा गव जब प्रयोग कर जैसी गाय है उसी प्रकार की गवय है ये तो एक वाक्य हुआ इस वाक्य से जायवान ज्ञान का कहलाएगा शाब्दोध कहलायेगा उपमित क्यों हुआ वाक्य माने शब्द हुआ और शब्द हुआ आगम तो इसलिए कह रहे इस इतने अंश का आगम प्रमाण में अंतर्भाव है मैंने यथा गौस तथा गवाया किसी ने कहा गवय कैसा है क्या जैसे गाय है वैसे गवय है तो इस शब्द का प्रयोग घर में आदमी बातचीत कर रहे हैं वहाँ का प्रयोग करे कहेगा गवय कैसा किसी नगर का व्यक्ति गया कहा पर ग्राम ग्रामीण व्यक्ति के पास तो ग्रामीण व्यक्ति से पूछेगा भाई गवाय कैसा होता है जंगल तो है तुरंत दिखाए तो का जैसे हमारे गैया है उसे क्या होता है गवय होता है प्रयोग करेगा तो यह क्या प्रयोग किया बाघ्य का प्रयोग किया क्या प्रयोग किया इसलिए जो बाघ को होता है वो क्या कहलाता है हमारा शब्द प्रमाण कहलाता है उसी शब्द का यहाँ प्रयोग करने जा रहे हैं क्या है तो उन्होंने कहा यथा गौ जैसी गाय है उन्होंने यथा गौस तथा गब यदि यद ये वाक्य, वाक्य। तद वाक हुआ तद जन जो वाक्य अर्थ ज्ञान हुआ उस वाक्य अर्थ ज्ञान को क्या बोलते हैं प्रमाण यानी क्या वाक्य प्रमाण नहीं है अब फिर तो बाघ किसी जायमान जो व्यवसायत्मक ज्ञान उस ज्ञान का नाम क्या है क्योंकि दो प्रकार का ज्ञान होता है एक व्यवसाय आत्मक एक अनु आत्मक तो यह जो व्यवसायत्मक ज्ञान है इदम बाघ ज्ञानम उससे जायमान बाग के अर्थ हम साफ दयामी इसको बोलेंगे अनु इसीलिए कहने जा रहे हैं कि वाक्य हुआ यथा, बाक। बाक बाक यथा गौस तथा गवय है जो वाक्य उस वाक्य से जन जो वाक्य अर्थ ज्ञान उसको बोलते हैं आगम प्रमाण वही लिखने जा रहे उपमान यथा गौस तथा गवय वाक्यम तनिता धी ही उस वाक्य से जायमान जो धी माने ज्ञान है उसका उसका नाम क्या है धी आगम एव मान आगम प्रमाण मेव व आगम प्रमाण अंतर्गत अब उसके बाद क्या होगा ये तो हो गया आगम प्रमाण के अंतर्गत अब जो जाता है जंगल में उसने का कैसी गवय है तो गो सदृश गवयह गो सदृशो गवयह इसका अर्थाइ निकल आया था गौथा गवय का मतलब हुआ गो सदृश गवय माना गो के सदृश गवय होता है यह व्यक्ति ने सुना किस व्यक्ति से एक नागर व्यक्ति मन नगर में रहने वाले को नागरक कहते हैं। नागरिक जिसे हम बोलते हैं। तो आज जो एक नगर का व्यक्ति जो नागर है वह अरण्य किसी व्यक्ति से सुना जो जंगल में रहने वाला था उसके पास गया तो उसने कहा गवय कैसा होता है तो आरण के न की गो सदृशा गवयो भवति उसने उसको उपदेश दिया कि गो के समान क्या होता है गवय होता है यह उसने बताया उसके बाद वह जंगल में गया जंगल में किसको देखा उसने गवय को देखा और देखकर के उसमें तुरंत मन में आएगा अनेन सदृशी मदिया गऊ वही कारण योयम एम गवय शब्द गो सदृश्यवाच का प्रत्यय जो गवय शब्द है वह वा किसका वाचक है गो सदृश्य वाचका जब वो गवय को देखेगा तो उसको ज्ञान क्या होगा कि यह गवय गो के समान है तो इस समय किसका प्रत्यक्ष हो रहा है गवय पशु का और उसके द्वारा ज्ञान किसका हो रहा है अपनी गाय के सादृश्य का देख रहा है गवय को और उसकी द्वारा कह रहा है कि इसके समान मेरी गऊ है उसका तो प्रत्यक्ष नहीं है वहाँ कोई वाक्य का भी कुछ उच्चारण करने वाला नहीं अपने समझ रहा है इसका मतलब अनुमान कह रहा है माने गौ सदृशा मैंने जो गवय हैदिया गौ गवय सदृशा मैं जो मेरी गाय गये सदृश एक साद प्रतियोगिता क्या अनुमान करेगा मने या जो हमारा गवय गऊ गुत गृसी कत सा प्रतिगिवाद योजन सात स तत्सदृशोती चैत्रष्ट सातोगी मैत्र चैत्र, चैत्र सदृशोति ऐसा कहेगा क्या कहेगा अनुमान मने मदीया गौ दो निष्ठ सादृश्य प्रतिगिवाद यो यदत सादृश प्रतियोगी भवती सा तो यथा मैत्र गादृश्य प्रतिगी चैत्र मैत्र सदृशोती चैत्र क्या हो जाता है मैत्र के समान माना जाता है तो यहाँ क्या किया अनुमान का आकार हो गया माने माने गौ जो गऊ हू गवय सदृशी कुता एत सतियोगित इसके द्वारा हेतु बन जाएगा अनुमिति हो जाएगी गौ गौ गयृशी यह अनुमिति यह किसने इसे अनुमानन से मित्र का अंतर्भाव कर दिया पहला वाला वाक्य में कर दिया और दूसरा वाला जंगल में जाकर गवै को देख जो गौ को उसको ज्ञान गौ निष्ठ सा श्ट का ज्ञान हुआ वो किसके के वो किस में आ जाएगा अनुमान में अतः अतिरिक्त एक उपमान नाम का प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं।, नहीं है वही लिखने जा रहे हैं यूपी अयम गवय शब्द गो सदृश से बाच इति प्रत्योपी अनुमान में वो भी क्या है अनुमान में वन योगपी गवय गो सदृश वाचक माने जो गवाय गो शब्द है वो गो की सदृश का बाचक है योम अयम माने गो शब्द वो क्या है गो की सदृश का गवय शब्द बाचक है ऐसा प्रत्यय माने जो ज्ञान होता है उस ज्ञान का नाम क्या है अनुमान क्योंकि इनके ज्ञान ही अनुमान है उसके द्वारा क्या अनुमति होगी क्या होगी हमारी अनुमिति होगी यार तो क्यों मैंने गो सदृशी गवाया यही हो जाएगा वही कहने जा रहे हैं अतः गवय योयम गवय शब्दों गो सदृश प्रत्यय बोध सोपी अनुमान में वो क्या क्या लाता हमारा हा? अनुमान अंतर पाती है वो अतिरिक्त नहीं है उसी के लिए कहने जा रहे हैं इसलिए क्रम से कहने जा रहे हैं और उसी को और स्पष्ट कराएं यो ही शब्दों यत वृद्ध प्रयुज्यते प्रयुझ्यते वृद्ध लोगों ने जिस शब्द को जहाँ पर प्रयुक्त किया है असत वृत्त्यातरे यदि में कोई वृत्तर माने शक्ति लक्षणा यद दो वृत्ति मानते हैं एक में झगड़ा है कि व्यंजना मानते हैं कि नहीं मानते सभी लोग परंतु तो शक्ति लक्षणा तो दो तो सामान्य मानते इसे सिंह माणव का यहाँ का गौणी लक्षणा है गंगायाम घोसा यहाँ जहाद लक्षणा है गंगायाम घोसा में कौन लक्षणा है क्योंकि लक्षणा के तीन वेद जहाद अजहद जहद जहाद जहाद का संस्कृत हिन्दी में अर्थ होता है छोड़ता हुआ जहाज माने छोड़ता हुआ अजहाज माने ना छोड़ता हुआ जहाज कुछ अंश को छोड़ता हुआ और कुछ अंश को ना छोड़ता हुआ इसी का दूसरा नाम है भागत त्याग लक्षणा क्या नाम है भागत त्याग लक्षणा है किसका भागत त्याग लक्षणा नाम है जो जहादा जहाद लक्षणा है उसका इनाम क्या है हमारा त्याग लक्षणा है ये कहाँ होती है तत्मस आदि महावाक्यो में और कहा सोयम देव इत्यादि स्थल में कौन लक्षणा होती है भागत त्याग लक्षण उसी का नाम क्या जहदा जहद लक्षणा गंगायाम घोसा में जहद लक्षणा होती है क्योंकि गंगा कारत भगीता रथ रथ वच्छिन्न जलप्रवाह हो गंगा गंगा क्या थी जो भगीरथ का जो रथ उस रथ का जो से पहुदी जो जमीन खाता उन खुदी जो जमीन उस ज, उस जमीन के ऊपर से निकलने वाला जो जलप प्रवाह वो गंगा है भगीरथ आगे आगे चले रथ चलता गया और रथ इतना था कि वो मिट्टी खोदता गया रास्ता बनाते गया उसमें जो भी जल आके मिल जाएगा, वो सब क्या कहलाएगा? गंगा ही कहलाएगा, क्या नाला नाली कोई मिले तो क्योंकि भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह जो गंगा है उस गंगा में घोष का मतलब होता है आवीर माने पल्ली मान्य गाँव माने अही का छोटा सा गांव इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में घोस तवा तो वह गंगायाम घोस प्रयोग करेंगे तवा तो जो घोस है अहिरो की जो पल्ली है जो पड़ी या बस्ती है वह गंगा में संभव नहीं है कहाँ होगी तब गंगा के तट पर में, में तीर में पूरा गंगा का छूट जाएगा तो जल प्रवाह अर्थ था वो छूट करके क्या कहलायेगा केवल तट को कहेगा तो अपने अर्थ को छोड़ करके जहां अर्थांतर का वाचक होता है उसे बोलते हैं संस्कृत में जहल और अजहल लक्षण जैसे शोणो धावती शोण का मतलब होता है लाल तो शोण का अर्थ आश्रय में लक्षणा करते हैं क्या करते हैं शोण की शोर्ण आश्रय में लक्षणा करते हैं तो स्वर्णो धावती मतलब हुआ स्वर्ण गुण विशिष्ट अश्वोधावती तो अपने स्वर्ण अर्थ को ना छोड़ता हुआ अर्थांतर को भी ले लिया तो ये कौन लक्षणा हुई अजाहद लक्षणा हुई और का लक्षण हुई ये भी अजाहद लक्षणा है का के की? दधुपघातक में लक्षण आए का काक का, का, तो दोनों लेना है किसी ने कहा का के बोदी रक्षता इस बात को सुनने पर कोई था विलक्षण तो कौआ सहरा के का। और जो समझदार होगा तो चाहे बिल्ली आए चाहे कुत्ता आए चाहे कोई आए सब शेरों के तात्पर्य वक्ता का है कि जो जो दधि के उपघातक जीव है उनसे क्या करना है और तो वो इसलिए इसका कमला महाद्ध के उपघातक नाशक जितने प्राणी होगा अजहाज लक्षणा क्या बोलेंगे इसको तो सोयम देव दत्ता तत्व जो वाक्य में होता है वह तो क्या कहलाती लाती है तो इन्होंने लिखा यो ही शब्दा वृद्ध ही ये जो शब्द का प्रयोग किया वृद्धों ने की गो सद्र। गो गो सदृश अतः उन्होंने कहा काज सु सो शब्द असति वृत्यंतरे तस्य वाचकः माने यदि कोई वृत्त्यातर नहीं है माने असति वृद्धि से गंगायाम घोषा में वृत्न्तर है कौन सी वृत्ति है लक्षणावृत्ति है कौन सी वृत्ति बेटी है लक्षणावृत्ति है सिंहो माणवका में गौणी लक्षणावृत्ति है जिन्होंने कहा यदि कोई वृत्तर नहीं है असती वृत्तर यदि कोई वृत्तर माने कोई यदि लक्षण लक्षणा इत्यादि वृत्ति नहीं है तदा सा शब्दा तस्वाचका इसलिए उसका क्या हो जाता है वाचका इसे यहाँ लेकर गो शब्दों कस्यवाचका गो तस् क्योंकि ये लोग मानते हैं जातौ शक्ति ही इसलिए त शब्द का प्रयोग किया नक्ति घट का वाच कौन है घटत्व क्या बाच्य है मान जातो शक्ति माने जाति उसका वाच्य है माना जाति निरूपिता शक्ति शब्द में रहती है तो शब्द का वाच्य होता है जाति क्यों ऐसा मानते तो लोग कहते हैं जाति मानने पर लागव है कि सकल घटों में घटत तो जाति एक है यदि हम घट को मानेंगे तो ये घट भिन्न वो घट भिन्न है तो एक घट में शक्ति मानो तो घटान्तर में लक्षणा माननी पड़ेगी तब बोध होगा और सक्यता वेदक मानने पर गौरव होगा इसीलिए लोग कहते हैं मीमांसा कलिंग के मत में जातौ शक्ति उसी तरह सांक भी क्या कह रहा है जैसे उदाहरण दिया उन्होंने गो शब्द गो गो शब्दा गोत्य बाच कहा ये कहकर ये बताना चाह रहे हैं कि हम भी शक्ति किस में मानते हैं जाति तो उन्होंने कहा गोत कहा गो शब्दा जिसका वाचक है गोत्व वाचक पहले कर तस् मन गो शब्द से मने तस् मन गोत्व बाचक का शब्द गो शब्द कोई वृत्ति नहीं है लक्षण इत्यादि इसलिए वृत्तर असत्यन्वय मैंने कोई वृत्तर ना हो अब सही से यदि अर्थ निकला कहलाओ क्या कहलाता बातचर्त कहलाता तस्वाचका यथा गो शब्दो गोत्वस् इति चय ऐसा गवय शब्दों गौ सदृश तब प्रयोग क्या करते हैं गवय शब्दो गो सदृश तब आदमी प्रयोग करता है कि यह गवय शब्द का ऐसा है गो सदृश मैने गो गो सादृस्यवाचक हसत मन गो सदृस्य का वाचते हुए उसमें गवयत्व में लक्षणा का प्रयोग करते हैं इसीलिए असत वृत्तर लक्षणा के बगैर प्रयोग करना है इसीलो कहने जा रहा है एवं चो गो शब्दों गो सदृश गो शब्द किसका वाचक है मन गवय शब्द गो सदृश मैंने गवा शब्द का गो सदृशा अर्थात बाच कहा माने मैं यह गोत्व बाच कहा किसका वाचक होगा माने गोत्त का गोत्वाचक होगा तज ज्ञानम और उसका जो ज्ञान होगा उसे हम क्या मानेंगे बाक जन्म जो ज्ञान होता है वो हो जाएगा अनुमान और फिर अनुमान से क्या होगी अनुमिति क्या होगी हमारी अनुमिति होगी क्या जाएगी अनुमिति ही वही ईश्वर ने किया था अनुमिति का समान अनुमान होगा ऐसा यहाँ क्या माने गवयनिष्ठम गो साध्य ज्ञानम क्या गए गवय निष्ठ जो गो ज्ञान है उसी को वो लोग क्या मानते थे और उपमान मानते थे और गोनिष्ठ जो गवय साध्य ज्ञान था वह उपमान का फल था इन्होंने कहा है गवय निष्ठम गो ज्ञानम इन्होंने कहा कि तच्चा प्रत्यक्ष ज्ञान में जो गवय में रहने वाला जो गो का सादृश्य ज्ञान है वो क्या हमारा प्रत्यक्ष है क्योंकि सादृश्य से एक यदि गो के आदृश्य का ज्ञान होगा तो गवय के सादृश्य का ज्ञान हो जाएगा क्या हो जाएगा इसलिए उन्होंने कहा उसके आदृश्य के मान्य के ज्ञान कराने के लिए अलग से उपमान नाम के प्रमाण की, की आवश्यकता नहीं है अभी तो क्या हो जाएगा जो हमारा गवय जोगो जो ज्ञान है वह तो प्रत्यक्ष ही है ज्ञान में वह ना प्रमाणांतरम, ये प्रमाणांतर नहीं है कहा अब यद तू अब सिद्ध कर रहे हैं यहाँ से परमत का खंडन कर पहले बता दीजिए अनुमान ही है उपमान अनुमान के अंतर्गत है वह अतिरिक्त नहीं है तु किसी ने कहा भाई आप विचित्र चक्षु का संबंध किस है गो के सादृश्य से कि गवय के आदृश्य से जब जंगल में देखेगा तो गवय को देखेगा और घर में देखेगा तो गाय को देखेगा जब घर में देख रहा है क्यों कहना है की गो, सद, गो गवय सदृशा गौ कहना है इस स्थिति में किसको वो देख रहा है गवय के साथ चक्षु का सन्नीकर है गो के सादृश के साथ चक्षु का सन्निकर्ष नहीं है कथम प्रत्यक्षम सात वही कहने जा रहे हैं क्योंकि आपने कहा कि यह जो यथा गौ यथा गौश तथा गवया ये क्या है उन्होंने कहा प्रत्यक्ष से तना सिद्ध हो गया पा और मतलब इतने अंश में गवय सादृश्य अंश में चक्षु का संबंध है और जो अथा गवय तथा गौ था आ गौ तथा गवय यह वाक्य कहा था ये किसके अंतर्गत आ गया था बाकी के अंतर्गत अनेथ मदीया गौ जो अनुमान अंतर्गत उसी पर ये कहने जा रहे है यद तू गय तद प्रत्यक्ष में जो जिस समय पर हमने गवय में गवय के साथ संकृष था क्या था गो जंगल में गए तो गवय के साथ चक्षु का संबंध हुआ किसका साथ संबंध हुआ गवय के साथ जब संबंध हुआ तो वह कहता अनैन सदृशा मदिया गऊ तो किसी ने कहा गव गत सादृश का प्रत्यक्ष हुआ चक्षु ऐसी गोगत सादृश का प्रत्यक्ष नहीं हुआ क्योंकि जब गो का इंद्री से सन्निकर्ष नहीं है तो गो जो धर्म है सादृश उसका प्रत्यक्ष होगा नहीं हो सकता इसीलिए कहना पड़ा उस पर लिखने जा रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कह दोनों सादृश एक ही चीज है यदि अलग अलग होता तो तुम्हारा यह प्रश्न होता क्या प्रश्न होता की गो गश का तो प्रत्यक्ष होगा गो के सादृश का प्रत्यक्ष नहीं होगा क्योंकि चक्षु के साथ सन्निकृष्ट कौन है हमारा गवय है गो नहीं है तो का इसी बात नहीं है जैसे घर में जब आप कि यथा चक्षु सन्निकृष्ट गिष्ट जो उसका गो तौ जैसे प्रत्यक्ष होता है उसी प्रकार जब जंगल में गया क्या गया हमारा जंगल में जो गवय सन्निकृष्ट उस गवय में रहने वाला क्या था सादृश्य उसका भी प्रत्यक्ष है जैसे चक्षु के साथ संबंध हुआ गो का और उस गो में रहने वाला जो गोत्व है उसका जैसे तुम प्रत्यक्ष मानते हो उसी प्रकार जंगल में रहने वाली जो गवा उसका चक्षु से सन्निकर्ष हुआ उस गवा में रहने वाला जो सा है उसका भी क्या प्रत्यक्ष होगा कौन संबंध तो हम लोग का संयुक्त तादात में संबंध से जिसे नैया कहता है की घट है और गाय को देख रहा है तो जब यह प्रयोग है तो घट का प्रत्यक्ष करेंगे द्रव्य द्रव्य और व संयोग तो चक्षु का घट के साथ कौन संबंध है संयोग संबंध है और घट में रहने वाला जो घटक तो उसके साथ कौन संबंध है ये बताया पूरा पढ़ा है आन पूरी पढ़ा है यहाँ पर घटत्व का जो प्रत्यक्ष हो रहा है वह संयुक्त समवाय संबंध से चक्षु से संयुक्त हुआ जो घट और उस घट में किसका समवाय रहता है घटत्व का तो चक्षु संयुक्त समवाय संबंध से घटत्व का प्रत्यक्ष होता है उसी प्रकार जहां जहाँ वहां समवाय लगा वहाँ वहां तादाद में आज जोड़ देना तो यहाँ पर इसे गो का प्रत्यक्ष वहां होगा संयोग संबंध से गोत का प्रत्यक्ष संयुक्त समवाय संबंध स्व तो यहाँ क्या कहेंगे स्व संयुक्त तादात्म संबंध से गो का प्रत्यक्ष संयोग संबंध से और गो में रहने वाला जो गोत्व उसके प्रत्यक्ष के लिए संबंध बढ़ गया संयुक्त तादात्म संबंध से और जैसे रूप का भी इसी संबंध होगा संयुक्त तादात में रूपत्व को प्रत्यक्ष के लिए माने चक्षु संयुक्त तादात तादात्म्य तादात्म एक और तादात में बोल देना क्या कर देना है इस प्रकार से चलता है जैसे सांख्य वैसे वेदांत में भी प्रत्यक्ष के लिए संबंध की कल्पना तो जैसे यहाँ पर वही लिखने जा रहे हैं जैसे आपका वहापर जैसे एक दृष्टा के चक्षु से सन्निकृष्ट जो गौ है उस गौ का में रहने वाला जैसे गोत को तुम प्रत्यक्ष मानते हो किस संबंध से संयुक्त तादात्म संबंध से उसी प्रकार जंगल में जब हम गाये तो गाय को देखा उस गाय में बैठा है सादृश्य तो गाय का गवे का प्रत्यक्ष हुआ संयुक्त संबंध से और उसमें रहने वाला जो सादृश्य का, का प्रत्यक्ष हुआ संयुक्त तादात्म संबंध से कैसे संबंध हुआ सातम संबंध से अतः अवा सादृश्य और गो का सादृश्य दोनों एक हैं इसलिए क्या हुआ चक्षु ऐसी सन्निकृष्ट जो गवा उस गवय में रहने वाला जो सादृश्य उसका भी प्रत्यक्ष हो जाएगा क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष हो जाएगा और जब इसका प्रत्यक्ष जगत एक सम्बन्धी ज्ञानम अपन सम्बन्धी ये नियम है एक संबंधी को हस्त, हस्ती पकम दृष्टवा हस्ती न जायते, हाथी के पैर का बना देख कर के किसका स्मरण होता है क्योंकि यहाँ अथवा मनुष्य कोई जारा पैर बना निषिद्ध क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए वहाँ यदि किसी का पैर बना तो तुरंत आदमी क्या कहेगा यहाँ कोई न कोई मानव घूम रहा है तो एक सम्बधी ज्ञानम अपर संबंधी में स्मार वही कहना जो गवय का जो सादृश्य है वो गोवृत्ति सादृश्य का क्या करा देगा स्मरण का वही कहने जा रहा है अतए जब हमने कह दिया क्या कि जो गवय जो सादृश्य है उस गवय जो सादृश्य रहेगा गो प्रतियोगिक जो सादृस्य ज्ञान है क्यों गवयनिष्ठ सादृश्य ज्ञान किसे करवाता है गो की सादृश का ज्ञान कराता है इसी ऋण कैसे होगा उसके लिए का स्मर्यमाण गवी लिखा ना अतएव स्मरियमाण गवी कि मनोज स्मृत्याम गवी स्मरयमाण कहाँ का रूप है सप्तमी का मन स्मृति में आरूढ़ हुई जो गौ उस गाय में रहने वाला जो सादृश उस सादृश का प्रत्यक्ष होता है यथा गवय गतम सादृश्यम माने प्रत्यक्ष होता है उसी प्रकार स्मृति में आरूढ़ जो गो उस गो में रहने वाला जो सादृश्य उस सादृश का भी प्रत्यक्ष होता है तब यह प्रश्न बना रहा कि गो के साथ चक्षु का सन्निकर्ष नहीं है अभी तो किसके साथ चक्षु का चाँगे सन्निकर्ष चाँगे है गवय उस पर आगे लिख रहे नहीं अन्य गवी सादृश्यम अन्य गवई कह भैया सादृश्य दो नहीं है यहाँ पर जैसे नील गठ का घटत अपीत घट का घटक तो दोनों क्या है एक है इसीलिए हम लोग धुआं कौन सा देखते हैं महानस वाला और ज्ञान किस धुआं का भी हो जाता है पर्वत वाले का भी क्यों धूमत पेन दोनों समान है केन रूप में समान है धूमत पेन दोनों समान है इसको बोलते समान लक्षणा प्रत्याशक्ति नहीं ऐसे लोग कहते हैं तो इन्होंने कहा अब ये प्रश्न जो था कि गवे के साथ सन्निकर्ष है गो के साथ तो सन्निकर्ष है। नहीं है वही कहने वाला है तो कैसे इसका प्रत्यक्ष होगा क्योंकि चक्षु का सन्निकर्ष का भाव होने पर गोगत सादृश्य का प्रत्यक्ष कैसे होगा उस पल के नहीं अन्यत गवी सा दृश्य गाय वाला भिन्न है अन्य गवे सा इतनी नहीं गाय का सादृश्य कुछ भिन्न है और गो का सादृश भिन्न ऐसी बात नहीं है यदि भिन्न होता तब तुम्हारा प्रश्न था कि गवय के साथ चक्षु का संबंध है तो गवयगत सादृश्य के साथ चक्षु मान संयुक्त तादात्म संबंध से प्रत्यक्ष होना चाहिए गो के साथ तो है न इसका प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए उस पर कर तो ही गवी अन्य सादृश्य मान गाय में अन्न और गवा में यदि अन्न होता तब तो झगड़ा था आपका प्रश्न परंतु उभयो साध एक जैसे हमारा या जो दोनों जैसे घट और घटत तो दोनों घटों में बराबर हैं जैसे हमारा धूमत्व तो वहा महानसीय धूम वृत्ति भी धूमत्व तो है पर्वतीय धूमवृत्ति भी धूमत्व दोनों धूमत पेन एक है उसी प्रकार हमारा क्या है गोगत जो साधमन गो वृत्ति जो गवय अगवृत्ति जो सादृश्य दोनों एक है वही कारण नहीं अन्यत गवी सा दृश्यम अन्य अन्यच्छा गवई क्यों सादृश्य क्या चीज है भूयो अवयव सामान्य योगो ही ये कहे ना भूयो अवयव सामान्य योग सादृश्यम न कर दीजिए जो भू जो मैंने अधिक उन दोनों की अवयों का सामान अवयों का मिलना यही तो सादृश है मैंने पूरा पूरा तो नहीं मिलता है परंतु अधिकांत अधिक उन दोनों के अवयव मिल रहे हैं जैसे गाय के अवयव होते हैं हाथ पैर मुँह जैसा उसी प्रकार गवय का होता है इसलिए भूयो अवय का जो संयोग भी सामान्य जो संयोग है उसी का नाम है सादृश्यम योग शब्द होने घय पुलिस लिखा अवय सामान्य योग ही उप कर लिए सादृश्य लिख रहे आगे जात्यांतरवर्ती जात्यंतरी सादृश्यम उच्चते मैने जो भूजो अवयव सामान्य योग है वही सादश कहलाता है जात्यंतरवर्ती अन्य जाती जातरम इस जात्यंतर कौन हो गया गोत् जात्यंतर हुआ गवय उसमें गोत् का आश्रय जो गो उसमें वृत्ति है और जात्यंतर गव... गवयत गलग उसमें भी वृत्ति है वो सादृश दोनों क्या है एक है जात्यंतरवर्ती वो तो अवयव सामान्य योग जात्यंतरे जात्यंतर में जब उपलब्ध होता है वह जो अवय भूजो अवयव संयोग जो जात्यंतर में बरती था और वही भूजो अवयव संयोग दूसरे पदार्थ में उपलब्ध हो जाए तो क्या कह दिया जाता से कह देते हैं अजात्यंतरे जात्यांतरे सादृश्यम उच्य सामान्य योग एक और जोन में भू जो सामान्य योग है संबंध है वो दोनों का एक है सचेत यदि एक है सचेत गवे प्रत्यक्ष यदि गवे वाले सादृश्य का प्रत्यक्ष हो गया तो गव्यपी तथा प्रत्यक्ष तो गवी में गवी गो गव में रहने वाला जो सादृश्य है उसका भी क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष हो जाएगा जब गवे का जब दोनों के सादृश्य क्या है एक है इसे संयोग दुष्ट है उस प्रकार का नहीं है दो के बिना नहीं रह सकता प्रत्यक्ष संयोग का दुख बिना हो सकता है तदवद तदवत सादस्यस्ती साधर समस्ती गोद तबदस्थि घटत तबदस्थी इसे एक घट के रहने पर भी क्या हो जाता है घटत तो का प्रत्यक्ष होता की नहीं होता है उसी प्रकार एक जो सादस्य का प्रतियोगी अथवा अनुयोगी रहेगा तो सादस्य क्या कर लेगा प्रत्यक्ष कर लेगा जैसे संयोग के प्रत्यक्ष के लिए प्रतियोगी और अन उभय की प्रत्यक्ष की आवश्यकता है क्या है किसके प्रत्यक्ष के लिए संयोग के प्रत्यक्ष के लिए क्या है आवश्यकता है सादृश्य के प्रत्यक्ष के लिए सादृश्य और गवय की प्रत्यक्ष की आवश्यकता है परन्तु किसकी प्रत्यक्ष की जहाँ सादृश रथ एक किसी का तो प्रत्यक्ष हो क्यूँकी नियम है संबंध साक्षात्कार प्रति संबंधी साक्षात कारणम संबंध साक्षात साक्षात्कार प्रति संबंधी साक्षात, साक्षात कारणम तो जैसे घटत्व तो और जब घट का कार होगा तो उनके बीच में जो समवाय संबंध उसका कारण है उसी प्रकार प्रकारत्म संबंध होगा कारण क्या नियम है संबंध साक्षात्कार प्रति कारणम अब यहाँ पर क्या हुआ जैसे घटक तो सकल घटक का ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार गवाय वृत्ति गो सादृश गवय वृत्ति सादृश के प्रत्यक्ष होने से गो वृत्ती का भी क्या हो जाएगा? वही कहने जा रहा ये चीज दोनों एक है तो गवय प्रत्यक्ष गवय सादृश्य प्रत्यक्ष प्रत्यय प्रत्यक्ष आप लेंगे प्रत्यय मैंने प्रत्यक्ष प्रत्यय यदि गवय गत सादृश का प्रत्यक्ष बोध होगा तो गोगत सादृश का भी क्या माना जाएगा? प्रत्यक्ष माना क्यों माना जायेगा क्योंकि अवयव सामान्य का बराबर योग है वही कह दिया न उपमान से प्रमे प्रमेतरस्तम अस्ती प्रमे। मान उपमेय का कोई प्रमेय साध वस्तु तो कोई भिन्न नहीं है वह किसके अंतर्गत आ गई कहीं शब्द प्रमाण के अंतर्गत कुछ अनुमान प्रमाण के अंतर्गत कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत इसलिए उपमान्य प्रमाण की जो प्रमेय कोई जो पदार्थ है कोई अन्य है ही नहीं वो तो इन्ही सब सिद्ध हो जा रहा है किनसे सिद्ध हो गया प्रत्यक्ष से कुछ अंश सिद्ध हो गया कुछ यथा गौश तथा गवया इति वाक्य के अंतर्गत हो गया जो घर में बतिया रहे थे वहां गयी तो प्रत्यक्ष के द्वारा हो गया गौ इत्यादि में इसीलिए कहा कोई अतः प्रमाण न उपमानस्य प्रत्यक्ष से अतिरिक्त कोई उसमें है क्योंकि उपमान साधक ज्ञान सा उपमानम वह साधा सा ज्ञान कैसे होगा प्रत्यक्ष से ही हो गया वही नो उपमान से प्रमेतरम अस्त इसका कोई प्रमेय अंतर नहीं होता प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्षातर्गत में अस्त यमातरम उपमानम भवे माने जब कोई विषय होगा उसके साधन के लिए प्रमाण की आवश्यकता होगी तो उपमान का कोई उपमेय विषय नहीं तो उपमान प्रमाण भी नहीं क्यूँकी मानाधीना ध्य तो, माना तो लक्षणा तो जब हमारा कोई मान हो जब मे और लक्षण हो तब न उसकी आएगी इसीलिए उसने कहा उपमानस्य न प्रमे न उपमान से प्रमेतरम अस् यदि प्रमेन्तरम सत्र प्रमाण्तरम प्रमे उपमान इति न प्रमाणातरम उपमान उप्मान उपमान कोई प्रमाणांतर वस्तु नहीं है जो लोग कहेंगे कि की से दोनों अलग अलग चीज है उनके यहाँ क्या मानना पड़ेगा उपमान को मानना पड़ेगा इन्होंने तो कह दिया एक ही है अब दूसरी बात आई अब आया अर्थापत्ति प्रमाण अर्थापत्ति शब्द का दो अर्थ में प्रयोग होता है जिसे प्रत्यक्ष शब्द का तीन अर्थ में प्रयोग होता है प्रत्यक्षम इंद्री ही प्रत्यक्ष कहते माने प्रमाण के लिए भी प्रत्यक्षो घटाहा तो ये विषय के लिए प्रत्यक्ष का प्रयोग होगा प्रत्यक्षम ज्ञानम तो ज्ञान के लिए तो प्रत्यक्ष शब्द का तीन में प्रयोग होता है कहाँ का कारण में विषय में माने प्रमाण में प्रमेय और प्रमा तीनों में प्रत्यक्ष का प्रयोग होता है किसमें किस में मैंने वो विषय माने प्रमे माने तो विषय में भी होता है ज्ञान माने प्रमा में भी होता है और साधन माने प्रमाण उस प्रकार अर्थापत्ति का दो जगह प्रयोग होता है कहाँ कहाँ तो बता रहे हैं प्रमाण और प्रमाण अर्थ आपत्ति इति अर्थापत्ति आपत्र नाम कल्पना संपादन प्रतिपादन इसका नाम है अर्थापत्ति मान अर्थ की आपत्ति जब वित्पत्ति करते हैं तो यह परक हो जाता है अर्थ से आपत्ति ही अर्थापत्ति उपाद ज्ञाने उपपाद्य उपाद ज्ञाने उपपाद ज्ञान कल्पना अर्थापत्ति ही जैसे उसको दृष्टान देते हैं। पीनो यम देव दत्ता दीवान भूंगे रात्रि भोजनम कल्पते किसी ने कहा पीन माने संस्कार मतलब होता मोटा पीनो यम देवदत्ता हा। अयम देवदत्ता अयम देवदत्ता अत्यंत स्थूलो वर्तते परन्तु दिवान भूंगते मनो कहता हम भोजन करते ही नहीं है तो काय दिन में हमारे सामने नहीं करता होगा रात्र में जरूर खाए तभी न मोटा होगा तो वह जो यहाँ उस भोजन का उपवाद्य कौन है भोजन से मुटा पाए तो पीनत वह क्या यात्रा कार्य कारण कल्पना वो क्या कहलाता था शेष वर्थात व कौन हुआ वितर की कार्य के द्वारा कारण की कल्पना करें वो कौन हुआ अभितम अभित का शेषांतर गतम का था न तो जो जैसे हमने गंध रूप कार्य को देख करके पृथ्वी में स्वेतर भेद की कल्पना की तो उसी प्रकार यत्रेण कारण कल्पनम तेषवत कार्यकनम पूर्ववत का तो यत्र अन्यत्र दृष्टम अन्यत्र कल्पनम होगा सामान्य तो दृष्ट होगा तो यहाँ पर हमारा जो उदीत बीत जो शेषवत जो अनुमान है उसी के अंतर्गत कौन आने वाला अर्थापत्ति उपाद्य मान्य होता है कार्य उपादक माने होता है कारण तो यहाँ कार्य को देख कर के कारण की कल्पना करनी है तो अर्थापत्ति प्रमाण का किसमें अंतर्भाव हो गया अभीत माने वही वितरिक किसमें हो गया वितरे की।, की अनुमान में हो गया और जो लोग वितरे की अनुमान नहीं मानते हैं उनको क्या मानना पड़ता एक अर्थापत्ति प्रमाण स्वतंत्र मानना पड़ता है इसीलिए यहाँ आए लिखने जाए इसलिए अर्थापत्ति प्रमाण का लक्षण क्या है तो उपपाद्य ज्ञान उपादक ज्ञान कल्पना अर्थापत्ति तो वह जो अर्थ से आपत्ति अर्थ आपत्ति प्रमा का वाचक है और दूसरा जब प्रमाण के वाचक में बोबरी ही समाप्त करते हैं अर्थापत्ति ये अर्थ से आपत्ति यशमात मान जिससे अर्थ की प्रमा उत्पन्न हो तो आ आपत्ति मान अन्य निपत्ति तो कई भेद बताएंगे अतः इस बोबरी जब समास करते हैं तो यह किम परक हो जाता है अर्थापत्ति प्रमाण परक हो जाता है तो एक ही अर्थाशब्द में वितपत्ति वैचित्राज वह वा किसका वाचक है, है। वही शब्द अर्थापत्ति शब्द ही विपत्ति के वैचित्र ऐसी तत्पुरुष रूप विपत्ति के वैचित्र से प्रमा का वाचक है बोबरी रूप जो विपत्ति जब हम करेंगे तो किसका वाचक हो जाएगा प्रमाण का वाचक होगा जिसका लक्षण है उपाद्य ज्ञाने न यत्र कारण कल्पनम तद अर्थापत्ति ही तो यही लिखने जा रहे हैं यहाँ पर कि अर्थापत्ति क्या चीज है तो पहले लिखने जा, ना तम ना अर्थापत्ति रपिना प्रमाणांतरम अर्थापत्ति भी प्रमाणांतर नहीं है अन्य प्रमाणम प्रमाणांतरम अर्थापत्ति कोई प्रमाणांतर नहीं है यही जगह रखेंगे क्या क्योंकि लंबा हो जाएगा